शिव पुराण रुद्र संहिता नंदीश्वर ने कहा अरे रे महामूढ़ को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं उन्हीं महादेव जी को तूने ने श्राप कैसे दे दिया दुर्बुद्धि दक्ष तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है ब्राह्मणाधम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संघार होगा उन्हें इन महेश्वर रूप को तूने साप कैसे दे दिया नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले अरे रुद्रगणो तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वसीभूत हो गए सिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे नंदेश्वर बोले अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही साफ दिया है अहंकारी दक्ष जिनके चित्त में दुष्टता भारी है उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रह स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त तो हो निर्लज भिक्षुक बने रहें कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शुद्धों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे तथा दान लेने में ही लगे रहेंगे दूसरे ध्यान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरक गामी होंगे दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर कर उनसे द्रोह करता है वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व से विमुख हो जाए या जा विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह जा दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को साप दिया तब वहाँ महान हाहाकार मच गया नारद मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ इसलिए दक्ष का वह साप सुनकर मैंने बारम्बार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की सदा शिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुरवाणी में बोले वे नंदी को समझाने लगे